सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार आज हमारी ये सोच बन चुकी है कि क्या होगा सवाल पूछकर कोई जवाब तो देता नहीं पर गलत है हमारी ये सोच आइए हाल ही में हुए एक केस के बारे में जानते हैं कर्नाटक इंफॉर्मेशन कमीशन ने बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिप्यूटी सेक्रेटरी पी एन मूर्ति आरोप पाँच का जुर्माना और पाँच की पेनल्टी डाली आइए जानते है क्यूँ मोहन जो एक रिटायर्ड दूरदर्शन कर्मी हैं, उन्होंने जमीन आबंटन मामले में कुछ जानकारी मांगी थी जिस पर पी एन मूर्ति ने उन्हें एक तो अधूरी जानकारी दी और दूसरा बाकी की जानकारी ना देने का कोई कारण नहीं बताया इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कर्नाटक इंफॉर्मेशन कमीशन ने उन पर जुर्माना डाला मोहन को जवाब मिला क्यूँकी उन्होंने सवाल किया इसलिए आप भी अपने अधिकारो को समझे और जरूरत पड़ने आरोप पर सवाल करें अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rti.gov.in